સ્વભાવે સદગુરુ ન સ્વભાવશે સદગુરુ આ ગુરુ લઘુ સર્વ સુક્ષ્મતમાં સિદ્ધ પરમ ગુરુ સૂક્ષ્મત સિદ્ધ પર સત્ય નિશ્ચ સકોટી દેવગોટી દૈવ ગિતા સ્વાગત વિશ્વિતા કલ્યાણક યજ્ઞ મે સદબું દે જીવન રોષણ કરે દાદા સુદરસન દા સુન સે નિજ ચેતન દેખે પરિવારતન જીવન કા સા ફરી વરતન જીવન કા સા તન મન ધન સે અહિસ વ્યવહાર મેં સમ્યુસે અહીં વ્યવહાર મેભાવ નિશ્ચય મેુધાત્મા સતસંગ જમા દે નિશ્ચ મે સતસંગ જમા દે નફરત કી બદિ કો મોબ્બત સલા દે નફરત કે બધ મોહબ્બત સે જલા દે હિન્સ કે સાગર મેુણા જીંગ સા કે સાગર મેુણાણા જંગ જગ સાત અસત્યો મે આગ્રહ સે ચરતા જહ સત્યો આ ગ્રહસે ચરતા જહર કેવલ સતલક્ષાકી સંયમશે ઘટા દેબેસ્વ સંયમશે ઘટા દેબે સમતા સમજો વિજ્ઞાન સીખા દેંગે સમતા સમજોતા વિજ્ઞાન સીખા દેગે શ્રદ્ધા કે અંજલીસે પ્રીત સાગર પી લે જ રીસે પ્રીત સાગર પી લગે દિલ મરમા સૃષ્ટિને બાટા ગીલા મરમાૃષ્ટિ મેં બાંગે દુદરસન સે નિજ ચેતન દેખેંગ દૂધ નિજ ચેતન દેખેંગે કાય કે પારિગ્રસે લક્ષ્મી વિષયોબુ ગયા કે પરિણ લક્ષ્મી વિષયો ભુ દુઃખદ પરિણામ અજ્ઞાન આત્મા ગુણ હૈ સુ પરિણામ આજ્ઞા આત્મા કા ગુણ હૈ પરિષ્યાગ્ને ખુદ જ્ઞાતા દેખેગે તપાશ્યા ખુદ જ્ઞાતા દેખેગે મુક્તિ વિશ્વાસી કો ચલા દે વિશ્વાસી ન ચલા દે કરતા પદ સે મુ વ્યવસ્થિત કો સમજેંગે કરતા વ્યવસ્થિત કો સમજેગે નુકશાન બળા ભારી ચોરીત નુક શા ભરી ચોરી કી યતશે ની ડરતા નિરબયો તબીયત સે ચૌર્ય સેરતા નો તબિયત સે આદત મજબૂરી શુભ ભાવ પ્રગટ કરલેજ બુરી શુભ ભાવ પ્રગટ કરલે ભર કે કચરે કો ખુદ હિ જલા દે તર કે કચરે કોમ ખુદ જલા દે સૈયો ગરી ટીવ કો નિર્દો ંગે સૈલે ટીવકો નિરત દેખેગે અ બ્રહ્માચાર્ય તાકાત કી હિ હૈ બ્રમર્યા છે તીહિ હૈ દા ભગવા ના સિંહ જય જયકારો દા ભગવાના અસિમ જય જયકાર દા ભગવાન ના સિિમ જય જયકાર દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર દા ભગવાન ના સિિમ જય જય કાર દાદા ભગવા ભગવાન ના સિમ જય જયકાર હો દા ભગવાન ના સિમ જય જયકાર હો દા ભગવાન ના સિંહ જય જયકાર હો દા ભગવાન ના સિંહ જય જયકાર હો દા ભગવાન ના સિમ જય જયકાર હો દા ભગવા અસીમ જય જયકાર હો દા ભ ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દા ભગવાન ના જય જયકાર હો દા ભગવાન ના જય જયકાર હો દા ભગવાન ના સિમ જય જયકાર હો દા ભગવાન ના સિિમ જય જયકાર હો દા ભગવાન ના સિિમ જય જયકાર હો દા ભગવાન ના જય જય કાર હો દા ભગવાના સિંહ જય જયકાર હો દા ભગવા ના સિમ જય જયકાર હો દા ભગવાન ના સિંહ જય જયકાર હો દા ભગવાના સિંહ જય જયકાર હો બ્રહ્મ ચાર્ય તાકાત કીની હૈ ઓ્રચાર્યા છે તત કી હિ હૈ ગલપાચન કા સદાની હૈ પુર ગલ પા પ્રદાની હૈ આણુ વ્રત મહાવ્રત મે બન સર મહ બન શર્વા અમૃત કુમભાપી કરર કે બીજી લે કર મરકે લેંગે દાદા કા કોમી કર્રષ્ટિ હિ ફિરા દે દા સુદર્શન સ્વામીજી બધ બરોબર છે સારું ચાલો તમારે તો કયા હંમેશા બધું બરોબર જ હોય છે ના ના બધા મહાત્માઓને હોય છે ના ના હોય ત્યારે સમજી જ જાય સમજી જ જાય એટલે તરત જ આવી જાય પાછા એ તો બરાબર છે દરેકને થાય એ તો આ બધા અનુભવ છે આ મન વચન કાયા આજના વચન વચન કાયા આપણને અદભુત ભેદવિજ્ઞાનના પ્રદાનથી બધાને પોતાના હિસાબો આવ્યા વગર રહે જ નહીં કોઈને અને સામે આવે એટલે આપણે જેવી કે આપણે આપણી સામે આવ્યા અને આપણે આપણી સામે એ શાને માટે આવ્યા છે કે આપણે એને જોઈએ આપણાથી એ નજરાય દર્શન દેખીએ ત્યારે એ પોતે પોતાના સ્વભાવમાં આવીને મુક્ત થાય છે એટલા માટે જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે કે સંયોગો સંયોગ માત્ર આપણને મુક્તિ અપાવવા માટે જ આવે છે સંયોગનું લક્ષણ જ એ છે શું કહ્યું હા સંયોગ લક્ષણ અને દાદા ભગવાને આપણને ખાસ કરીને વિશેષ ભાવે કહ્યું કારણ કે આપણા બધા હિસાબો બાકી છે એટલે સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે એવું ખાવ્યું ખાસ કહ્યું એ આપણે મહાત્માઓએ આપણો બધો હિસાબ બાકી છે એટલે લક્ષ્મણ રાખવું પડે જય સચ્ચિદાનંદ આજે ગલતી હો ગઈ હિન્દી મેં નહીં હોવા સત્સંગ થોડા શરૂઆત કા लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी आहिस्ते आहिस्ते पुत्रों का भी हो जाएगी भी था, ऐसे ही हुई अरे पैसे तो बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास हो गया दिरे दिरे दिरे दिरे बहुत अच्छा हो गया अभी तो हिंदी सब कुछ हुँ? तो थोड़ा आया है किसका ललिता जी का है सुनीता जी का नाता फैमिली मिली कहां से बेंगलोर सब जगह वो लोग નાતા ફેમલી કા તો હમ સત્સંગ લે અભી જય સચિદાનંદ દાદા ભગવાન નાસીમ જયજે કા કિસી ભાષા વિશ્વ કી હો કોઈ ભી ભાષા લેકિન દાદા ભગવાન નાસીમ જયજે કા સબે કોમન હો ગયા સબકે લીએ એક સ્પેનિશ હૈ એક બ્રાઝીલિયન હૈ કઈ કઈ લગો હુઆ મેક્સિકન હૈ આફ્રિકન હૈ આફ્રિકનમાં બુકી હમને દેખા ને આગળ તો સભી કે લી હુઆ કોમન હો ગયા ક્વેશ્ચન ફ્રોમ પ્રેમચંદજી બંગલ પ્રેમચંદ જી ના પદમચંદજી પદમચંદ પદમચંદજી આપ સત્સંગ સમજ લે કે પુછા આપી હૈ આપને પૂછા હૈ બોલે જે સિંગલ ગુના નહી બોલે જો ડબલ ગુના તો નાતાજી ઉમે आपको जो समझने की जरूरत है उसमें बोले जे सिंगल गुना तो हम तो मन वचन काया नाम नाम की सर्व माया भावुकम द्रव्यकम दो कम से भिन्न ऐसे शुद्धात्मा हो गए हैं तो ये सारा पुद्गल से हम भिन्न स्वरूप से और वेद ज्ञान स्वरूप से हमें मुक्ति पाई है और वो मुक्ति पाई है वहाँ शब्द तो बीच में नहीं आया लेकिन शब्द एक पुतगल की विभाविक अवस्था है पुद्गल का स्वाभाविक गुण नहीं है शब्द ये गंभीर रहस्य शब्द के बारे में जो सारा भारत में आज भी नहीं है और विश्व में तो कहीं भी नहीं है शब्द के बारे में एक, एक दादा भगवान ने अद्भुत उसकी सारी गुहयता खुली कर दी हमें शब्द शब्द न पुद्गल का है गुण न आत्मा का लेकिन शब्द एक आवाज़ आवाज़ की अवस्था है और मनुष्यों में ये विकसित संपूर्ण विकास पामा प्याया पामया हुआ प्राणी है इसीलिए उसको ये वो आवाज़ निकलने के लिए की सारी सुव्यवस्था है अपने गले से शरीर की सभी व्यवस्था में और ये मनुष्य शरीर की रचना जो सभी शास्त्रों में अद्भुत बताई गई है मनुष्य देह को रत्न चिंतामणि सरखा बताया गया है रत्न चिंतामणि ही बताया गया है सरखा भी नहीं सरखा ही मनुष्य को सारा शरीर में विकसित प्रमाण से सभी प्राणियों में और प्राण से प्राण प्राण से जो जीता है वो सभी प्राणी है सूक्ष्म सभी रोग सभी प्रकार के आगे चारो गति के जीवो તો મેં મનુષ્ય સબસે વિકસિત પ્રાણી ઉમે શબ્દ કી વ્યવસ્થા જો હૈ મનુષ્યમાં વાણી કે સ્વરૂપ બહારતી હૈ આવાજ કી સારી પુદગલ કી એક દૂસરે ઘર્ષણ કી અવસ્થા હૈર જીતની જીતની હમેરી માન્યતા બૈઠ ગઈ હતી માન્યતા કે અનુસાર અભી નિકલતા હૈ તો મહાત્મા તો પુણ્યાનુબંધ પુણ્ય જીવવાલે કિસી મેરાસ અચ્છા પુણ્યત મેં પાયા કિસી હકીકત વો હૈ બિના પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય વો ભી મોગામી શરીખા હોના જરૂર હૈ કે સવા વેદ જ્ઞાન ઓ વેદ વિજ્ઞાન મેં પ્રાપ્ત હોતા નહીં વાક્યમાં બોલે જો સિંગલ ગુનાહી બોલે જો ડબલ ગુના ઉમે સભી गुह विज्ञान आ गया बोले जो गुना बताया अर्थात शुद्धात्मक पद प्राप्ति के बाद हम जो पुरुषार्थ में है आज्ञा धर्म के वो पुरुषार्थ में हम बोलने वाले रहे नहीं और आज्ञा धर्म के सारा जीवन में जहाँ जहाँ हम बोलने वाले रहे और बिना बोलने वाले रहे तो हो ही नहीं सकता किसी से किसी से नहीं हो सकता लेकिन अब मैं बोलने वाला हूं ऐसा महात्माओं को बहुत करके अनुभव आते आहिस्ते होता जाता है मैं बोलने वाला हूं आत्मा मैं कैसा बोल सकता हूं ऐसा पीछे अंदर सोच करते हैं विचार करते हैं उससे और पीछे स्पष्टता हो जाती है पुदगल और शब्द और आत्मा के शुद्ध आत्मा के बीच तो जो बोले તો વ્યવહારમાં હિસાબ લે કે ગુના હોને વાળા હૈકિન વ ગુના હુ હે માલુમ પડ જતા પ્રતિક્રમણ કર શુદ્ધિ કરે તે જીતની અશુદ્ધિ આ ગઈકાણ થો નિકલ ગયા અમ પ્રતિક્રમણ કરતે શબ્દ કા શબ્દ બહુ કઠિન હૈી બહુ કઠિન હૈલી દાદા ભગવાનને બતાી ટૅપ રેકોર્ડ હૈ वाणी का सिद्धांत और वाणी का सारा विज्ञान जो दादा भगवान ने खुला किया है हमारे आपतापुत्र साहेबों ने सभी सभी पुस्तिकाओं में से ये वाणी विज्ञान जो भरतानंद जिसे मेरे ख्याल से हुआ है न तो ऐसी ऐसी पुस्तिकाएं बहुत दादा का सिद्धांत जो अद्भुत सु गुह सिद्धांत है वाणी वाणी वाणी ऐसा है उसमें वाणी विज्ञान कैसा है कुछ नाम तो ये छोटी पुस्तिका में बहुत अद्भुत स्वरूप से बाहर आ गया है जो आज के जीवन में सभी मनुष्यों को काम में आ सभी मनुष्यों को सभी प्रकार नहीं आए हैं लेकिन आज करके कलयुग के काल में जो बहुत काल से जो जरूर है वो सब आ गए हैं बहुत करके और आ, आ भी सकते हैं आगे आगे आगे आगे सब आ सकते हैं और इसी कारण किरीर भाई साहब ये विज्ञान मनुष्य मात्र को कहां भी जाओ आप बात करो उसको काम में आ सके ऐसा है आपको अभी लगता है तो आपका योगदान होना होगा आपका योगदान अमेरिका के क्षेत्र में भी होना होगा और भारत में भी भारत में घूमते रहो आप पुत्र के साथ और ये अपना शैलेशानंद जी और उनके सारा उनका परिवार तो आपके बाजू में ही है हाँ दिरासर है क्या क्या नहीं है आपके पास अब मेरे ख्याल से उपास्रय भी है ઉપાસય ભી હૈ હમ કોઈ એ મિલતે રહે ના કભી કોઈ ક્રિશ્ચન હાજુ ક્રિશ્ચન કા હૈ ખ્યાલ છે ક્રિશ્ચન ક્યા તો કોઈ આવે તો જાન કોઈ વાત નહી મુજે લે ગઈ થઈની દૂષરી બહેન લે ગઈથી ગયે થે ન તો બોલે જો ગુના વેદ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કે બાદ બોલને વેહ ન રહે બોલને વાળા પુદગલ કી વિભાવિક અવસ્થા હૈ वो सारा विभाव स्वरूप से हम उसमें जुटे गए थे आगे कारण स्वरूप से वो अभी कार्यवाणी अर्थात वो निकल रही वाणी वो विवाह में से निकलने वाले निकलने के लिए निकलती है लेकिन हमारा वेद ज्ञान की जागृति से आज्ञाधर्म की जागृति से हम ये बोलने वाले नहीं ये हमारे आगे का हिस्सा भी अभी निकल रहा है और वो विभावित अवस्था पुद्गल की वो खाली होती जाती है इतना हमें आिस्ते आहिस्ते आते समझ में आता जाता है उसमें अक्रम नहीं चलता वो क्रम में पूरा क्रम है और आज्ञा धर्म हमें जो अक्रम से प्राप्ति हो गई पुण्यानुबंधी पुण्य के योग से उसमें सारा व्यवहार शुद्धि का मार्ग आज्ञा धर्म से बनता रहता है हमेरी शुद्धात्मक दृष्टि के साथ साथ वहाँ क्रम है पूरा क्रम है और क्रम कैसा है वीर भगवान ने बताया है कि वो क्रमबद्ध स्वरूप से आता है एक से पीछे दो से पीछे तीन से पीछे चार ऐसा बिल्कुल उसी ढंग से आता है और उसमें ये बोलने वाले हम न रहे ऐसा होते ही वो विभाविक अवस्था पुद्गल की निकलते जाते पुद्गल स्वच्छ हो जाता है स्वभाव में आता है जिन जिस पुतकल को शब्द गुरु जिसका नहीं है शब्द नहीं है सारा वेदांत में उपनिषदों में और भारत में जो अध्यात्म का प्रकार है खंबा क्या है क्या हे है, तो वो प्रकार सभी प्रकारों में शब्दों को समझने की बहुत कोशिश हुई है सारा विश्व में भारत में बहुत कोशिश हुई है बहुत चिंतन हुआ है कहीं कहीं बड़े बड़े विचारकों अध्यात्म प्रेमियों शास्त्र ज्ञानियों संभारी ना हो भाई ऐसे अच्छा तकलीफ है अगर भेज खुर्सी भाई तो ये शब्द के बारे में जो गुहता है कहाँ भी खुली नहीं हुई शब्द के बारे में इसीलिए वेदांत में सबसे बड़ा अपना और प्राचीन अति प्राचीन बताया गया है उसमें सर्वप्रथम कौन सा वेद सर्वप्रथम बताया मैंने तो पची नहीं बोलना चाहिए ऋग्वेद <laughs> ऋग्वेद रू शब्द बहुत बड़ा है, है। गो गति का है और वेद वो शब्द संस्कृत का शब्द विद है विद विध दिद विद संस्कृत का शब्द है विद टू नो उसके लिए जो गति है वो रू है तो हम प्रकाशमय है और जानने की सारी गति वाला वो वेद वेद रुग्वेद और ये जानने से तो बहुत कठिन सबसे कठिन है तो उसके लिए सारा व्यवहार बाकी रहा उसके बाकी के तीन वेद आ गए बाकी के तीन वेद उसके पश्चात आए और ऋषि मुनियों के आरण्य को आरण्य को जो जंगल में जाते थे वो विचार करते थे जीवन में बारे में शरीर में कि हम शरीर नहीं है किस ढंग से नहीं है वो विचार बहुत बहुत प्रकार से विचारणा हो गई और विचारणा में जितनी उसको सहजता आती गई ऐसा ऐसा उससे उद्गारों में निकलते गए उद्गार जैसा सॉक्रेटिस को निकला उसके पश्चात प्लूटो को निकला हुँ? लेकिन वो नॉन बायस था बिल्कुल नॉन बायस था कितना समझ था वो उसके समय फिर भी और उन्हें मालूम था कि मेरा अंत कैसा आने वाला है कैसा उपलान हो गया है तो उन्हें शहर स्वीकार कर लिया उसको शहर्ष स्वीकार कर लिया ऐसे वो लोग तटस्थ होते हैं विचारक लोग है सब विचारा गलत नहीं है लेकिन विचारा किस प्रकार की उसके ऊपर से आधार है विचार का हुँ? विचार का विचार को बुद्धि को दादा भगवान ने उसका निषेध नहीं किया लेकिन उसकी यथार्थता समझाइए कि किसको विचार बोले विचारक किसको बोले मनन करने वाला किसको बोले चिंतवन किसको बोले वगैरह वगैरह भाई सही ढंग से समझाया है हुँ? लेकिन अक्रम अक्रम विज्ञान में सारा अर्थ डाल दिया पूरा अर्थ तो अर्थ और सारा विस्तार समझ के लिए हमें मेरी आज्ञाधर्म हमारे खुद को खुद के लिए समझनी पड़ेगी क्या बोलो ने? एक दूसरे के लिए नहीं एक दूसरे के साथ रहने, सा, रहने रहते रहते कोई लाख माने के हम उससे अलग हो जाए नहीं हो सकते नहीं हो सकते લેકિ અલગ હો ગયા હૈ તો ઢંગે અલગ રહે વો બાંગલ ગુના હૈના બોલના ડબલ ગુના ઉમે સારા અજ્ઞાધર્મ કા રહસ્ય આ ગયા બોલના મેં બોલનેવા નહીં રહ્યા ફર વાણી નિકલ ગઈ વો માલુમ હોઈ અને પ્રતિકમન ક્યા તો આહિસ્તે સમજમાં આ કે બોલના ગુના હૈ વો તો સારા વિશ્વમાં સર્વપ્રથમ ગુના હોય લગતા હૈ સારા વિશ્વ મેં ભારત ઉમેદ નહી હૈ सबसे सब प्रथम गुना वहाँ ही होता है और जो संसार छोड़ के संबंध छोड़ के निकल जाते हैं एकांत में चले जाते हैं जंगलों में चले जाते हैं गुफा में बैठते हैं कि मनुष्य का परिचय न हो और हम मेरे ध्यान करें उसमें भी वो वाचा तो चालू ही होती है इसीलिए ये अंतरवाचा बोलते हैं अंदर को क्योंकि बार का संबंध नहीं है, कोई बुलाने वाले नहीं आता है लेकिन प्राणी में निकल जाता है वो तो निकलना ही है लेकिन बहुत कम निकलता है पीछे अंदर चले जाते हैं उसमें शब्द के बारे में वेदांत में उपनिषदों में और पातंजल योग वगैरह सभी योग योगियों योगा, सभी में शब्दों को गए तो अंदर की भाषा में गए तो उसको इतनी जितनी अंदर की इंद्रियों से अलग अंदर चले जाते हैं तो अंदर की इंद्रिया है हमेरी ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं वहाँ भी वहाँ से भी मुक्त होते हुए ये सारा ब्रह्म को प्राप्त करने के जाते हैं वहाँ उसका जो अंतर्वाचा का स्पंदन है वो बारीकता में अंतर्वाचा से उसमें डाले जाते हैं और इतनी शांति उसके होती है बहुत शांति होती है उसमें रुद्धियाँ प्रकट हो जाती है उसको रुद्धियाँ और वो बोलते हैं हो ऐ शरीर का नाद नहीं है शरीर का कोई गुण नहीं है ये तो ये तो ब्रह्म का ही गुण होना चाहिए तो इसी लिए वो ब्रह्म का शब्द है ईसा उन्हें अनुभव में आया इसीलिए उसको शब्द ब्रह्म अनुभव बोलते हैं नाद ब्रह्म शास्त्र में शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं और ऐसे समझने के लिए शब्द ब्रह्म अनुभव वो भी हो अनुभू तो है वो कर्ता पथ का अनुभव है वेदांतों में और जैन दर्शन में भी ऐसा अनुभव है श्रीमद ने बताया है अमृत सुधा रस सुधा रस बताया है सुधा अर्थात हम बुद्धि के प्रभाव से जितने जितने मुक्त हुए बुद्धि की अस्थि है फिर भी उनके प्रभाव से उनसे जो हमें असर होती है वो असरों से जितनी मुक्ति हमें होती है इतना वो अद्भुत रस हमें आता है लेकिन कर्ता मार्ग में क्या है कि वो का प्रयोग करते हैं उसको आसनिक बोलते हैं जिवा का ટિપે એક ઉલ્ટી કરતા હૈ સિદ્ધિજી બા આખી ઉલ્ટી કર લેતે હૈકો ક્યા બોલતે ડૉક્ટર સાહેબ તાલુ તાલુ કા અંદર કા બાગ જ અંદર હૈ કરતા બોસ રસ સુધા રસ બોલતેગો કા જ્ઞાની પુરુષ કા હૈ પરમ શાંત રસ કણસ पुद्गल की सारी शांतिता पुद्गल अपने स्वभाव में आ गया इतनी परम शांतिता हमें में आती जाती है और सभी महात्माओं को अपनी अपनी ढंग से सभी को ये अनुभव है ही और यह वाक्य है बोले जो सिंगल गुना न बोले वो डबल गुना न बोले डबल गुना हमें कहाँ समझ क्या समझना है हमें तो हमें हमेरा मोक्ष मार्ग प्राप्त हो गया है हम मोक्ष में जाते जाते हमेरा सारा जीवन मोक्ष तरफ ही प्रयाण करता रहता है उसमें હમે જો દ્રવ્ય હો કોઈ કિસી દ્રવ્ય નિમિત્ત સ્વરૂપ હો કોઈ ક્ષેત્ર હો કસી ભી નિમિત્ત કે પ્રકાર સે હોસી પ્રકાર કા કાળ હો વ્યવહાર કા કાળ હો સભી કે સાથ વ્યવહારમાં આને કાલ હો કોઈ કાળ હો ભાવ જો હો ભાવ મેવર ભાવ જો અભી શુદ્ધિકરણ હોતા જતા હોય બોલતે ભાવ બોલતે ભાવ બોલતે હકીકત મે ભાવા ભાવ લેકિન દ્રવ્યકર્મ છે નવકર્મ છે સભી હૈ वो सभी हमारे मोक्ष मार्ग में जहाँ की बाधक हो तब इससे हम दूर हो जाते हैं उससे अभाव नहीं करते क्या बताया पर हम दूर हो जाते हैं क्योंकि हमें वो बाधक बनता है हमें अंतराय रूप बन जाता है हमें थोड़ा विघ्नस रूप कर जा इसलिए हम ऐसे द्रव्य क्षेत्र कार भाव इसमें हमारे प्रति रहे कि ऐसे में हम जुटे रहे बस इसलिए सत्संग की महात्मा है કોઈ મહાત્મા મિલે અંદર આપસ આપસ મે બનતા હોય કુછ નહીં વ્યવહાર તો આયેગા વ્યવહારમાં સબક આ સકતા હોય વ્યવહાર મેં કોઈ બાધા નહીં સબક આ સકતા બિના બાધા સબ વ્યવહાર કમા લીયા હૈ પૂરા તો નિકાલના જો કમાયા હુઆ સારા હૈ નિકાલ દે પેમ કરાના ડિફોલ્ટ નહીં હોના ચીએ ક્યા ડીફોલ્ટ હુ તો ना बोलने में डबल गुला हो जाएगा डॉक्टर साहब डिफॉल्ट हुआ तो वो बैंक में पेमेंट नहीं करते डिफॉल्ट होता है तो कितना डिफॉल्ट चला लेते हैं वो लोग और अभी तो बहुत गड़बड़ हो गई है सब जगह डिफॉल्ट नहीं चलेगा ये है तो ये बड़ा अच्छा सूत्र है पदम जी अभी दूसरा क्या बताया कि अभेध दृष्टि से क्या तात्पर्य है बड़ा अच्छा प्रश्न है दोनों अबे अभेदृष्टि से तात्पर्य है पदम जी कि आहिस्ते आहिस्ते आग्ना धर्म से हमेरे जीवन में घरेलू जीवन में और कौटुंबिक व्यवहारिक जीवन में सभी प्रकार के जीवन में हमें जो जो संजोग बाहर से आते हैं सभी बाहर से खास करके अंदर से तो है ही लेकिन बाहर से थोड़ा हल्का सा हुए तो अंदर जाने की हमें अवकाश मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा अंदर सुतने के खुद के लिए तो बाहर के जो जो संजोग है उसमें संजोग आए तो संजोग मात्र आया तो बाहर के निमित्त से जो आया उसमें हम हमें हम हमारे सामने आए निमित्त तो सब बाहर का ही है और द्रव्य क्षेत्र का भाव किसी भी प्रकार से हो सकता है लेकिन खास करके हमारे एक दूसरे के व्यवहार में मनुष्य स्वरूप के वो संजोग आता है निमित्त आया वो तो बाहर निमित आया लेकिन वो निमित्त में हम खुद हमें आए वो हम खुद निमित थे आगे निमित बन गए थे इसलिए हमारे निमित, निमित पड़ा खुला हो जावे इसके कारण नैमित से हमें वो स्वीकार करना ही होगा के संजोग पदमचंद्र जी आपका आया तो आपको स्वीकार कर लो उसका आपका स्वीकार कर लो बोलने की जरूरत नहीं है अंदर से दिल से स्वीकार हो जाना बस और इसी ढंग से आस्ते आयिसे क्रमशः क्रम क्रम क्रम से क्रम से जैसे अवस्था आती जाती है और ऐसा हमेरा अज्ञाधर्म से रहना होता है वैसा आप हमें ऐसी अभिदृष्टि होती जाएगी क्योंकि हमेरी व्यवहार दृष्टि पद्म जी की जो है वो व्यवहार दृष्टि हमें पद्म जी की ऐसी नहीं लेकिन वो व्यवहार दृष्टि से सभी व्यवहार में दिखाई पड़ेंगे लेकिन शुद्धात्मा दृष्टि के साथ दिखाई पड़ेंगे आहिस्ते आहिस्ते एकदम नहीं दिखाएंगे वो हिसाब की क्लैरिटी शुद्धि जरूर है हिसाब की शुद्धि अर्थात हमारी लाइबिलिटी क्लियर होती जाती जाए हिसाब बिना लायाबिलिटी हिसाब बिना लायाबिलिटी जन्म पाया हो, सबसे बड़ी लायाबिलिटी शुरू हो गई तो आखिर तक ये हम लाएबल रहते जाते हैं सभी मनुष्य समाज को मानव स्वरूप से सभी के लिए उसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं અપવાદ હૈ નહીં એમ આહિસ્તેસ્તે સમજમાં આતા જાય તૈસી તૈસી વ્યવહાર દૃષ્ટિ હેરી જો પદ્મજી સભ મહાત્માઓ કે ઉમેહાર દ્રષ્ટિ સભી મેં સભી કે બહાર કે વ્યવહારોમાં હમ હમ વ્યવહાર હેરી સમજમાં આતા જાયગા ઓર એસા એસા સમજમાં આતા જાયગા વૈસા વો એકદમ તો નહીં આતા આસાની બહુ સો કે વ્યવહાર એસા કોમ્પ્લેક્સ એક કાલ કહે તો જલ્દી નહીં આતા जल्दी नहीं आता लेकिन आता जरूर है सभी महात्माओं को किसी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये वेद विज्ञान इतना अद्भुत है उसके प, उसके पीछे जो बड़ है शक्ति है वो शक्ति काम करती है और वही शक्ति सभी अपने अंदर प्रज्ञा स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गई है अद्भुत स्वरूप से और यहाँ यथार्थ वेद ज्ञान और वेद विज्ञान पाया गया है हमें सबसे और ये तो सभी शास्त्रों में एक ही सभी का एक ही नहीं है व्यू है और अभि अभिप्राय है कि ज्ञानी पुरुषों से प्राप्त हुआ है और करता अपने मा, क्रम मार्ग में सदगुरु बोलते हैं सदेव सद सदगुरु सदशास्त्र क्रम मार्ग में तो तो होना ही है सभी धर्म में होना है और नहीं होगा तो उल्टा सुलटा हो जाएगा सब कुछ हुँ? और इसी कारण ये अभेद दृष्टि से तात्पर्य यही है कि हम सभी व्यवहारों में किसी भी प्रकार का बाहर से हो बाह्य हो या अंग अंदर से हो हुँ? तो दोनों प्रकार के व्यवहार अंदर से जाने में टाइम समय लगता है और हमें तो जल्दी है ही नहीं मोक्ष मार्गी है मोक्ष का हमारा जीवन चालू ही रहता है तो जैसा जैसे आवे हमें अवकाश मिले तो अंदर से शांत पड़ो में कोई व्यवहार नहीं है तो वहाँ अंदर अपनी खोज सुधीर भाई साहब जगह इसी कारण ये अभेदृष्टि हमेरी आहिस्ते आहिस्ते हर एक महात्मा को कही तो हुई है सभी को अनुभव है कि जो कोई आता है वो तो, तो हम ही आए लेकिन इतना आिस्ते आहिस्ते आता जाता है तो पदम परमचंद जी આપકો આપટુંબિક સારા વ્યવહારમાં એસા ઐસા આહિસ્તેસ્તે આપનુભવમાં આતા જાયગા એસા બનતા રહેગા પ્રણામ કરો પ્રણામ કરો પહેલા પહેલા જાઓ જાઓ ચરણ સ્પર્શ કરો ચરણ સ્પર્શ કરો ભાઈ ચરણ સ્પર્શ કરો કરવા દો એ બોલો કરો હા જગ્યા पप्पा जी आज खुश थे हसे तमें कहो हंसता नहीं कहो तो पदम जी अबे दृष्टि से तात्पर्य है आगे दादा जी का आशीर्वाद पूरे नाटा परिवार पर हमेशा बना रहे आज सोमवार दिन एक जून का सत्संग में दादा जी ने चरण विधि और सत्साधन में जो डिफरेंस बताया और उससे रोज करना जरूरी बताया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया उनको और आगे का सत्संग था न आगे कहा मैं एक और सवाल दादाजी से पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है शक्ति क्या है शक्ति कैसे काम करती है राकेश जी ने पूछा है वो कुटुम्ब बहुत मह, अच्छा नाटा फैमिली इतना उसके संप है साथ साथ भाई और बहनें हैं दो तीन हैं बड़ा कुटुम्ब है बहुत यूनाइटेड एक है एकदम यूनाइटेड जोधपुर बैंगलोर और मद्रास तीन जगह वो लोग है सभी लोग एक दूसरे के आते हैं अपना व्यापार चलाते हैं सब कुछ चलाते हैं वो लोग नाटा फैमिली तो आज कौन सा राकेश जी ने पूछा है ऊपर का पदम जी ने पूछा ये राकेश जी का प्रज्ञाशक्ति क्या है प्रज्ञाशक्ति कैसे काम करती है तो राकेश जी ये आपका प्रश्न में प्रज्ञाशक्ति के बारे में पूछा है बहुत महत्व का प्रश्न है और उसकी समझ जो हमें महात्माओं को मिली है प्रज्ञा और प्रज्ञा का स्वरूप तो वो तो जितना हम उसको समझे कमी है उसके लिए बहुत कम है जितना सत्संग हो उतना हो सकता है उसके ऊपर तो प्रज्ञा प्रज्ञा शक्ति ऐसी है कि जो स्वतंत्र पुरुष है वो स्वतंत्र पुरुष से उनकी कृपा से हमें प्राप्त होती है वो शक्ति जो उसके प्राप्ति के आगे हमें हमेरी शक्ति से चलते थे जो अज्ञा शक्ति थी अज्ञा अज्ञा मैना प्रकाश जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ प्रकाश मानते चलते थे अर्थात बुद्धि प्रकाश है उसको प्रकाश मार के चलते थे और बुद्धि के प्रकाश के चलते थे वो अज्ञा शक्ति से चलना वाला जीवन है मनुष्य का ये सारा विश्व में है भारत में सभी जगह है वो तो होना ही है बुद्धि गलत नहीं है लेकिन बुद्धि का प्रकार में बदलाव आता है वहाँ गलत सभी गलती है बुद्धि के प्रकार में खास करके कलयुग में और पंचम काल में जो बुद्धि चतुर्थ काल में कुदरती स्वरूप से जिसको जिसको जो सूज कुदरती बख्शिश मिली है सूज की जिसको दादा भगवान ने कॉमन सेंस बताया है वो प्रकार से चलती रहती थी और आज कलयुग में पंचम काल में नहीं चलती क्योंकि मन वचन काया का एकाग्र एकात्म का योग अभी विचलित हो गया है तीनों अलग अलग दिशाएं में काम करती है इसी कारण नहीं और उसमें एक कृपा केवल कृपा केवल कृपा और हमेशा कायम की एक कृपा मार्ग तो हमेशा रहा कराए कर्ता मार्ग में भी वही है साहब वही है लेकिन वो सदगुरु सबसे गुरु शिष्य के संबंध में होता है और वो तो सबन सब अन सारा सभी जगह होना चाहिए नहीं तो, तो मनुष्य प्राणी जंगली प्राणी हो जाएगा हु? जैसा पशु ऐसा उससे भी बदतर हो जाएगा वो तो, तो होना ही है लेकिन जहाँ जो ज्ञानी पुरुष ज्ञानी पुरुषों है जिनसे स्वतंत्र पुरुष हो उनसे हमें हमेरी स्वतंत्रता का स्वाद हमें मिले उसकी अनुभूति हुए उसकी प्रतीति बैठ जाए वो प्रज्ञा स्वरूप है और प्रज्ञा स्वरूप क्षायक प्रतीति से हमेशा सारा जीवन के अंदर महात्माओं को सभी के अंदर काम करती रहती है और प्रतीति हमेशा अक, अकेली प्रती के स्वभाव में नहीं होती वो अनुभव स्वाद हुआ है और अनुभव स्वाद से हमें दर्शन शक्ति हमारी खिली है तो ज्ञान दर्शन साथ वाली प्रतीति उसको ही प्रतीति बोलते हैं इसीलिए शास्त्रों में आत्मसिद्धि शास्त्र में श्रीमद्ज जी ने अनुभव लक्ष्य प्रतीत के बारे में बड़ा अच्छा आत्मसिद्धि बनाया है उनकी गा, गाथ पदो है इसमें अनुभव लक्ष्य प्रतीत और दादा भगवान ने तो बहुत कहीं विस्तार से हमें समझाया है अनुभव लक्ष्य प्रतीत अगर अब संजो को की सभी अनुकूलता है सब कुछ है फिर भी हमारा स्वभाव अंदर आकुरता से मुक्त है तो निराकुरता का जितना स्वाद आया है हमें उसमें हमें अनुभव का स्वाद रहता है जैसा आपने पूछा बोले में सिंगल डबल में नौ नंबर नौ गुना अभी दृष्टि वगैरह वगैरह सभी और व्यवहार दृष्टि के आज्ञाधर्म से ही ये सब बनता रहता है उसमें सब सभी को स्वाद आता है लेकिन स्वाद टिकता नहीं वो क्योंकि आज के संजो कितने हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत क्राउडेड है बिल्कुल क्राउडेड है एक अवस्था आती है उसके साथ दूसरी दो तीन चार पाँच आ जाती है साथ साथ में ऐसा क्राउडेड है दरक के लिए जिसका जैसा हिसाब हिसाब के प्रमाण से ऐसे उसमें ये रहती नहीं इसीलिए लक्ष्य बना रहता है बहुत करके महात्माओं को रह, रहा करता होगा वो भी स्थिर नहीं रहता और वो दोनों जब स्थिर नहीं रहते तब हमारी प्रतीति हमेशा रहती है वो सभी महात्माओं के अनुभव में है कि नहीं आपता पुत्र साहेब डॉक्टर प्रतीति का सबको अनुभव देखो प्रतीति है बिना प्रज्ञा शक्ति खुली हुए हमें आती नहीं तो स्वतंत्र पुरुष हमें जो केवल ज्ञान का बीज ज्ञान मिला है वो पहले दिन जो हमें उसकी अनुभूति होती है हमारे निंद्रा काल में कुदरती निंद्रा आती है लगता है सब सुबह उठते हो जाते है, हम शुद्ध आत्मा है और दूसरे ही दिन जैसे बताया गया ऐसा थोड़ा प्रयोग में रहे ना रहे तो फिर से करे विधि समर्पण सब, नहीं करना जरूर है समर्पण हो गया हो गया स्वतंत्र पुरुष को बार बार करने की जरूरत नहीं लेकिन सामायिक स्वरूप करना जरूर है सामायिक बहुत जरूरी खुद के लिए उसमें दूसरे को कोई उपकार नहीं करते हम लेकिन खुद के ऊपर उपकार होता है इसीलिए हमेरा शरीर से शरीर के कहीं कोई पर व्यवहार से हमें दूसरे ऊपर उपकार हो ही जाता है उपकार करने की चीज़ नहीं है और इसीलिए इसी अर्थ में भगवान ने मायु भगवान ने वीर प्रभु ने योग उपयोग परोपकारो उसका महत्व बहुत छोटे में सारी योग क्रिया ज्ञान सभी प्रकार से भक्ति सभी प्रकार से और आज जो आज योग जो समझे गए वो अलग है लेकिन उसमें योग उपयोग परोपकार है ये सब बड़ा अच्छा बताया जी सूत्र तो ये प्रज्ञा शक्ति आत्मा की डिरेक्ट शक्ति खुल्ली हो जाती है अनुभव ज्ञान बीज ज्ञान के वज्ञान स्वरूप मिलते ही और दूसरे दिन जैसा बोला दूसरे दिन निंद्रा से मुक्त होते ही वो खुल्ली हो जाती है भाई शुद्ध आत्मा हो ख्याल हैं तो वो प्रज्ञाशक्ति सेट हो गई उसकी निशानी है वो सभी के हिसाब के परिणाम प्रहन, से होता है ऐसा वो तो और इसीलिए सत्संग और सत्संग का महात्मा बताया तो शक्ति प्राप्त है उसका सही ख्याल हमें रहा करे इसके लिए सत्संग और सत्संग के साधनों में और प्रसंगों में हमेशा हमें जैसे जैसे समय मिले सभी को अनुकूलता हो ऐसे रखना ही चाहिए हमेशा तो और आज ये जय सच्चिदानंद संघ हुआ है नवनीत भाई साहब आज जो महिश भगवान के संघ स्थापना की थी चतुर्विद संघ बोले गए साधु साधवी और संसार में श्राविका श्रावी श्रावक श्राविका श्रावक महीना सुनने वाला क्या बताया सुनने वाला। और श्राविका महीना सेवा करने वाली सुनते सुनते सेवा करने वाली और श्राविका श्रावक को अच्छा ज्ञान देती है सेवा का कि सेवा कैसी होती है देखिए हमें ऐसा नहीं हो जाएगा हम ज्ञान देते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए <laughs> और साधु साधु तो है ही सब जानते हैं ये चतुर्विद चार प्रकार का सारा सभी संसार और त्यागवार सभी अंदर आ गया उसके चतुर्विद इतनी अच्छी रज ये संगनी संग लेकिन मनुष्य की वस्ती कितनी बड़ी हो गई और जैन दर्शन जो कितनी मर्यादा में छोटी मर्यादा में था आज बहुत विशल हो गया है बहुत विशद देश प्रदेश सब जगह हो गया है पूरा बहुत बड़ा हो गया है इसीलिए वो तो हमें ऐसे ऐसे जिसकी जैसी शक्ति समझ में आवे उस ढंग से वो बनता रहता है तो संप्रदाय से और दृष्टि ભેદ પ્રકાર સૌ સંપ્રદાય બનત રહે કોઈ ગલત નહી હૈકિન સિદ્ધાંત તો એકગતા પ્રાપ્ત કરનાર રાગ દ્વેષ મુક્ત હોના મુક્તિ પે સિદ્ધાંત સિદ્ધાંતમાં કોઈ બદલાવ નહીં આતા કભી સભી ધર્મોમાં કોઈ બતા નહી શકતા આજ સુધી નહીં બના બનેગા નહીં હંમેશા કભી ભુધકા લેકિ મનુષ્ય કા પ્રકાર અલગ અલગ હવે તો બનના રહેના સભી બનના રહેતો હંમેશા સંસાર એ બતા પૉીટી નેગેટિવ દોન કા દ્વંદ્વ ખુનાહી હૈલી પૉઝિટિવ હોતી નહીં અકેલી નેગેટિવ હોતી નહીં એ ત્રેસઠ સલા કા પુરુષ એસ હો દોન પ્રકાર આ જાતે હૈ ફોમાં એના ડેવલપ હોય જીવ બળે લગ उसमें आखिर में तो मेरापन और मईपन कम हो जाता है आखिर में और रावण उसका सबसे अच्छा दृष्टानत अत, है रावण और रावण शब्द का महत्व अति बहुत अच्छा महत्व है रावण सबसे बड़ा संति संगीतज्ञ था सबसे बड़ा और उनका संगीतज्ञ जो हिसाब था शास्त्रीय ओ, एक काल में उसका पिता बोला जाता है संगीत का हुँ? राज का तो काल के हिसाब से संगीत हुआ वो अलग हुआ है लेकिन रावण और उन्हें भक्ति की थी विरागों की भक्ति थी वो भक्ति के समय भक्ति करते करते और संगीत एक बार चलती है संगीत उसमें एक प्रसंग बन गया वो प्रसंग में उससे जो बना और संग, संगीत का सूर्य उसको मालूम नहीं लेकिन वो लोग सब ऐसे पुरुषम कर सकते हैं शक्ति कर्तृत्व शक्ति बहुत विश, विशद होती है तो अपना न सही से तार करके उसको लगा के उसको चालू रखता है और उसी समय उसको भावी तीर्थंकर का बीजारोपण होता है उसी को संगीत में वितागो की भक्ति में था वो तो ऐसी प्रज्ञा शक्ति महात्माओं है जो असंभव है सभी काल में कलयुग में जो कभी भी संभव संभवना है ही नहीं सभी शास्त्रों में उसका प्रमाण है वहाँ ये बना वो सबसे बड़ा आश्चर्य बना कर युग में जो पुण्यशाली पुण्यनुबंधी पुण्य जीवो है जो कुछ उसको उनके समय समय के अनु, अनुसार उनके द्रव्य क्षेत्र कालभाव के अनुसार जिनको जो प्राप्त हो गई वो प्राप्ति में सभी को ये प्रज्ञाशक्ति खुली होती है आज असंभव काल में ये संभव हो गया ये दादा भगवान मूर्ख महापुरुष निमित हो गए अद्भुत परम निमित्त उसको बोले उनको और उनके माध्यम से उनका आशीर्वाद से उनकी कृपा से जो है तो चलता है तो प्रज्ञाशक्ति बहुत बड़ी है प्रज्ञाशक्ति आत्मा की डिरेक्ट शक्ति है लेकिन खुद शुद्धात्मा नहीं है ये खुदात्मा शुद्धात्मा की, की मूल शक्ति जो है आवृत थी और सभी व्यवहार में सब दब गई थी वहां जो व्यवहार उसको आवरी रखता है ऐसा व्यवहार जो घाती कर्म बोलते हैं जो अनंत जन्मों जन्म, जन्म मरण के चक्रवा में छुटकारा नहीं दिला पा सकते नहीं है जिसके कारण ऐसे घाती कर्म हमें उनसे आज की कृपा से ये काल में निकल जाते हैं अर्थात मैं कर्म का करता हूँ मैं कर्म करता हूँ ऐसी उससे जो घातिक्रम चालू रहती है पुण्य और पाप दोनों धन्यक से कितना अच्छा पुण्य हो चक्रवर्ती का हो कोई भी हो सभी को होता है वो तो और सभी पर्यायों में त्याग पर्याय में संसार पर्याय में सभी में होता है तो उसमें ये इसके पीछे ही ये आत्मज्ञान हो जाए उसके लिए सभी का है ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान तो ये शक्ति प्रज्ञाशक्ति खुली बनी बहुत मुश्किल है तो ये तो आश्चर्य बना है और इसीलिए आज का काल खास करके ये आश्चर्य अपवाद मार्ग बताया दादा भगवान ने और ये अपवाद खुला हुआ है अपवाद हमेशा लंबा टिकता नहीं है लेकिन उसकी असर बहुत लंबी टिकती है क्यों वीर शासन चालू वीर शासन है आज तो वीर शासन में जो जो पुण्यशाली योग है उनको मिल जाएगा वो काम बनता जाएगा इसीलिए कल्याण का मार्ग दादा भगवान की भावना थी आज नहीं जा सकता है हमें हमारा निमित भाव से यहां आते यहां यहाँ जाना है ऐसा नहीं कि खुद जावे ऐसा इस ढंग से नहीं जैसा संजोग संजो के हिसाब से तो इसीलिए विज्ञान का प्रसार हो सकता है सही ढंग से अब मेरे सुधीर भाई साहब संगपति आए हैं नवन नवनीत भाई साहेब चेयरमैन साहब आए हैं ट्रस्ट के उस अभी बहुत अहमदाबाद और राजकोट और गुजरात में बहुत प्रयत्न करते हैं हु? और आपका प्रयत्न दिल्ली तक जाने दो और राजेंद्र जैन ने उसको बोलो ઓર આપણા દિલ્હીમાં કનસા રાયચંદ જી ઉલોોર બાકી કે દિલ્હી વાળ કરે કુછ જાને આપણે એક ડૉર શૈલેષ આનંદ જી કોન્ફરન્સ મેં આય થોન થઈ કે યુનિવર્સિટી કે શાહ કે નહીં ભટ ભટ ભટ એસ આર ભટ तो शक्ति आत्मा की निरैक्ट शक्ति है शुद्धात्मा की लेकिन खुद शुद्धात्मा नहीं है शुद्धात्मा की एजेंसी है कौन से कि शुद्धात्मा का मूल गुण ज्ञायक वो ज्ञाक गुण खुला करती है उनसे होती जाती है तो प्रज्ञा शक्ति मन से नायक स्वभाव खुला होता है और स्वभाव उसको दूसरे अर्थों में प्रज्ञा शक्ति बोलते हैं और शक्ति के स्वरूप काम करता है जो पुदगल के सामने शुद्धात्मा की शक्ति स्वरूप से ऐसा काम करके सभी व्यवहारों में सभी व्यवहारों का शुद्धिकरण करते करते करते अपने प्रज्ञा स्वरूप में हमेरी दादा भगवान ने जैसा बताया कि आखिर की भूल हमें देखावा में आ गई और वो निर्जर गई निर्जर गई और केवल ज्ञान खुला होगा और केवल ज्ञान खुला होता ही प्रज्ञा शक्ति शुद्धात्मा एक ही हो जाते हैं एक ही बोल तो प्रज्ञाशक्ति का एक काम है वो शुद्धात्मा की ये प्रमुख शक्ति खुल्ली होती उसको प्रज्ञाशक्ति बोलते हैं प्रज्ञा प्रज्ञा ज्ञायक स्वभाव उसको प्रज्ञाशक्ति बोलते हैं ज्ञायक अर्थात जानने वाला देखने वाला स्वभाव जो है वो खुला हो गया वो सारा जीवन के दरमियान काम करता है और मोक्ष मुक्ति करवा के ही विदाई होती है आपोप आप विदाई हो जाती है उसमें आना जाना ऐसा गुण है ही नहीं प्रज्ञा शक्ति में शुद्धात्मा की शक्ति है उसमें ऐसा कैसा गुण होगा डॉक्टर साहब क्या बोलना है? है क्या आखिर की आखिर की, की भूल होती है उसको एक मालूम हो पड़ता है <laughs> आपकी आखिर की भूल क्या मालूम पड़े <laughs> आपको क्या लगता है नवनीको क्या लगता है जिसकी जो भूल उसको ही मालूम पड़े भूल का स्वाभाव ही ऐसा है आपकी भूल मुझे मालूम पड़े, मुझे समझ में आया फिर भी मैं कभी बोलूक बता सकता हूँ पूछ रही हूँ भूल तो खुद को ही देखने लेकिन आसान कर सकते है हम आसान कर सकते आप कर ही रहे हो नहीं तो आप बोलती है अरे क्या बात करते हो आप भूल समझने के लिए तो जो एक शब्द दे देते हो और वो शब्द हमारे अंदर रहता है फिर वो टाइमिंग आती है अरे दादा ने ये बोल दिया था ये, ये सत्संग का प्रभाव है हाँ सत्संग वाणी का प्रभाव है और वाणी तो सबके अंदर चली जाती है लेकिन जैसा हिसाब और है ना उस ढंग को आप वापस आके खुद को अपनी समझ दे देती है वो इस सब खुला करती है मेरा बन सकता है हमेशा दादा भगवान ने बताया कि हमारी बात सभी को सर्व प्रकार से मान्यवाद दो, दो तीन नहीं भी हुई तो दादा भगवान ने क्या बताया उसको तू अंदर बाजू में रख देना उसका समय आएगा तब काम करेंगे ऐसा वो शब्द श्रवण होता ही अंदर काम करता रहता है क्यों क्यों बिना मालिकी का शब्द है पूरा व्यवहार में होते हुए भी लेकिन ये आज नहीं ये अवश्य आश्चर्य बना है बहुत बड़ा ये शक्य ही नहीं है और हमें कहीं कहीं बुद्धिशालियों को तत्वचिंतकों को अध्यात्म प्रेमियों को ये भी इतना आसानी से समझ में आवा ईसानी अनुभव में आ सकता है स्वाद में आएगा जरूर सुदृढ़ भय आ सकता है ना सबको सबको आता है सभी को महात्माओं का सभी को अपने अपने जीवन में आता है वो तो प्रज्ञा शक्ति क्या नाम राकेश जी आपने पूछा बड़ा अच्छा सवाल है और आगे दूसरा पूछते हैं परम पूज्य दादा भगवान द्वारा प्रस्थापित प्रज्ञा शक्ति के बारे में कभी सुना नहीं ऐसी अद्भुत और अकाल्पनिक शक्ति का उद्गम कहां से है तो राकेश जी इस शक्ति का उद्गम स्थान स्वतंत्र पुरुष जिन्होंने व्यवहार की सभी प्रकारों में आज केवल ज्ञान के नजदीक जावे इतनी उनकी स्वतंत्रता हो गई है ऐसे पुरुष स्वतंत्र हो वहां से ये प्रज्ञा शक्ति उनकी कृपा से प्राप्त खुली हो सकती है अर्थात ज्ञानी पुरुष से और ये सभी काल का सिद्धांत है नियम है लेकिन जैसा काल का स्वरूप वो काल का स्वरूप के कारण ऐसे काम में आती है और ये तो एक का आश्चर्य काल है ये आश्चर्य बनता है और ये सारा पंचम पांचमा पंचम आ रहा है वो सारा आश्चर्य का ही बना है सभी जगह और आज के समय में तो सभी को दिन ब दिन अनुभव में आता ही रहता है कोई मानने में नहीं आया आचार्य सुने नहीं सुन, देखे नहीं अनुभव में आए नहीं कोई कई प्रकार के आश्चर्य बनते जाते हैं तो ये दूसरा प्रश्न हुआ आपसे नम्र निवेदन है कि आप दादाजी को ये सवाल जरूर बताए और आगे की હમને દાદાજી કો બતા અલગ કાં હાથ હોય ને ચાલો બરા અચ્છા સવાલ એક પદ બોલો જમાવાવ સર એક નાટક કરતે કરતે હૈ આપ બોલો જો હિન્દી હો લલિત કા અદભુત આ ગયા લલિત કા હે ને હાટક કરતા કર નાટક એ તો હવે દાદા મહાત્મા પ્રશ્ન હો તો બોલ ના કોઈ ભી અભી જ્યા સમય પાંચ દસ મિનિટ હૈ દસ મરીશભાઈ આ ગયા रख, भा, महीने में, शायद નવનીતબી बा, बाको जाना होगा, જૂન समय नहीं बता सकते, समय હોગ ही बताता है, બતા तो जब आएगा બતા જબ આ બતા દેગા તો આપે लेकिन ये, આખર મે મહિનેગે ગા ગા કે દાદા પદોર કરો તન મન જગમગ કરો તન મન જગમ કરો સ્વા પદ કોમર કરો પદકો અમર કર सपीले जीव मिटके शिव बनो जीव मिटके शिव बनो ईश्वर जागृत कर दो sansari suvidha sab sansari suvidha mai prakshan ki gi mai prak ભ્રાંતિ મિશ કરો કુછ બાત યાદ કુછ બાત યાદ tem parri sab પદકો સ્થિર કરો તન મન જગમ કરો તન મન જગમ કરો સ્વપદ કો અમર કરો સ્વદ કો અમર દો ખુદ કો ખોદા કરો ખુદ ખો ખોદા કરો જય સચિદાનંદ પદમજી રાકેશ જી દિનેશજી સબ પરિવાર પૂરા પરિવાર પદ્મનાભન કો બોલના पद्मेषन डॉक्टर सबको मेरा खूब आशीर्वाद है और सबको सच्चिदानंद और आज हमें ये अद्भुत डिरेक्ट अक्रम विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो गया है वेद ज्ञान पुद्गल और शुद्ध आत्मा का बीच में और आत्मा की जो त्रिका स्थिति रही है शुद्धात्मा स्वरूप से शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है व्यवहार मार्ग में भी आत्मा प्राप्ति को बहुत बड़ा प्राप्ति बहुत बड़ी प्राप्ति बताई है व्यवहार मार्ग में भी लेकिन वो हो सकती नहीं कोई विरल पुरुष को व्यवहार से सात्विक अनुभव होता है विरल पुरुष को इतनी व्यवहार ऐसा वैसा तो देखे जाए अगर दृष्टि सही बैठ गई समझ में आ गया तो बहुत सरल है व्यवहार लेकिन बिना दृष्टि मुश्किल बिना दृष्टि मुश्किल तो आज सभी महात्माओं में ये दादा भगवान अपने सूक्ष्म स्वरूप से प्रज्ञाशक्ति के कारण प्रज्ञाशक्ति के कारण स्वरूप દાદા ભગવાન કા જો કારણ કારણ સ્વરૂપ હે ઉમે સ્વાદ આ જાવે એક સાથ મેતરાગ નૈયા મેં જૈસા વિતરાગ પ્રભુ વીર પ્રભુ બેઠ કે જાતે થે નદી કિના કરે એ મોક્ષ મેં ચેલે જભ પ્રતિ આલોક હૈ કિસી કો મુજબ એસા કરના વૈસા કરના લીન એ બી નાવ હૈની બડી સભી મહાત્મા એકસાથે બેઠે સભી સાથમાં જ દાદા ભગવાન બોલે આપે આદ મેચી દાદા આવે છે સોમવારે શનિવારે રાતના શનિવાર રાતના ગયા છે સુરત ને સુરત સુરત ગયા છે એમના માટે બે મિનિટ આપણે મૌન શુદ્ધ ના કલ્યાણ માટે જય સચ્ચિદાનંદ જય સચિદાન જય સચિદાન જય સચ્ચિદાનંદ હવે પછીનો ગુરુવારનો પૂજ્ય દાદાજી તથા આપતો પુત્રોનો સત્સંગ આ જગ્યાએ સવારના નવથી દસ રહેશે બુધવારની બહેનોનો સત્સંગ અને ગુરુવારની સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ બાબુકાકાના હોલમાં રહેશે શનિવારની પ્રાતવિધિ મહાત્મા રાજ કુકરેચાના નિવાસસ્થાને એ છવ્વીસ કબીર કોમ્પ્લેક્ષ ડોન બોસ્કો સ્કૂલની સામે મકરપુરા ખાતે રહેશે આજની પ્રસાદી છે અખંડ છે આગળ જાય તો ખ્યાલ આવે બધા બધા ઘરમાં જ હોય અદભુત છે વૈશાલી બેન ટેલર અને મેહુલભાઈ ત્રિવેદી નો દીકરો કાંતાબેનના મન વચન કયા થી ભીન હું શુદ્ધાત્મા છું એવું બોલો એવું બોલો એમ કરી છેલ્લી ઘડી શું તેને બોલાય બહુ સરસ આ છોકરો છે અને હવે ડિગ્રી માટે તૈયાર થઈ ગયો છે ડિપ્લોમા મને લાગે સો ટકા વિઝલ્ટ લાવ્યો તેઓ સો ટકા બોલો બહુ એટલો બધો નિશ્ચય બહુ સરસ કામ કરે છે હિનાબેનનો ભાઈનો દીકરો છે ચાલો જય જયકાર અને મહાત્મા પદમચંદજી રાકેશજી દિનેશજી સારા નાતા પરિવાર સારા હિન્દી ભાષી વિસ્તાર દાદા ભગવાન तो आए तो आए लेकिन वो इतना बड़ा पावरफुल सारा विश्व में सभी मनुष्य की वस्ती का सारा भारत को एक करे, करे ऐसा पावरफुल मैग्नेट था उनका तो किसी को चिटका नहीं देते थे लेकिन हम चिटक गए वाले हम सभी जीवनों में हमें मुक्त करवाते थे ऐसा पावरफुल मैग्नेट था और साथ साथ में वो चतुर्भ संग वाला हमारे महात्मा दिए आपका पुत्रों दिए दादा ने दिए क्या दिये दादा ने दिये। <laughs> सभी आपता पुत्रों का अनुभव है उनको भी दिए देखो ये अद्भुत चत संघ है सुधीर भाई साहब हम सभी का अनुभव आता है चलो जय सचिद असीम जय जय का दादा भग સિંહ જય જયકાર હો રાધા ભગવાન ના સિંહ જય જયકાર હોધા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર રાધા ભગવાન ના સિિમ જય જય કાર હો દા ભગવાન ના સિંમ જય જય કાર ભગવાન ના અસિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસિમ જય જય કાર ના અસીમ જય જય કાર હો દાદા ભગવાનનાસીમ જય જય કાર હો ભગવાન ના અસીમ જય જય કાર હો ભગવાન ના અસીમ જય જય સિમ જય જયકાર હો દા ભગવાન ના સિમ જય જયકાર હો દા ભગવાન ના સિમ જય જયકાર હો દા ભગવા